परमार्थ प्रसंग दो सौ इकहत्तर ध्यान जब का अभ्यास सब समय सभी जगह और सब अवस्थाओं में किया जा सकता है ध्यान सिद्ध मनुष्य अपने मन को अंत प्रदेश में खींच लाकर लोगों के हल्ले गुल्ले में भी ऐसी निर्जनता का अनुभव करते हैं कि उनकी एकाग्रता में किसी से भी व्याघात नहीं हो सकता वे सुख दुख में संपत्ति विपत्ति में निंदा स्तुति में संभव से अवस्थित रहते हैं उन्हें ही गीता में स्थित थी पुरुष कहा गया है दो उसी तरह जप में जो सिद्ध है उनके प्रति श्वास प्रश्वास के साथ जप आप रूप ही होता रहता है प्रयत्न करके नहीं करना पड़ता इसी को अजपा जप कहते हैं अभ्यास व जप में मन दृढ़ हो जाने के परिणाम स्वरूप उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वे बाहर बातचीत या कामकाज में लगे तो हों तो भी उनके अंतर में इष्ट मंत्र अनवरत ध्वनित होता रहता है वे लोक शिक्षा के निमित्त मन हुआ तो उस समय माला भी फिराते जाते हैं पर वैष्णो बाबाजियों के समान भाजी तरकारी का भावताव करते हुए साथ ही माला के गुटियों से खटाखट आवाज करते हुए लोक दिखाऊ माला फेना यह नहीं है जप सिद्ध, सिद्ध महापुरुषों की अवस्था एक समान ही है दोनों ही दीर्घकालीन एकांतिक भावपूर्वक अभ्यास चित्त संयम और साधन भजन के अंतिम फलस्वरूप है दो सौ विशेष प्रक्रिया के अनुसार श्वास प्रश्वास संभाव से और धीरे धीरे लेने का नाम ही प्राणायाम अर्थात प्राण वायु का नियंत्रण है प्राणायाम ठीक तरह से लंबे अरसे तक करने से चित्त स्थिर हो जाता है और ध्यान करते समय जिस वस्तु में लगाया जाए उसमें एकाग्रता आती है और उसके संबंध में सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है यही प्राणायाम का आध्यात्मिक फल है शरीर और मन के ऊपर भी इसकी क्रिया अद्भुत होती है इससे शरीर स्वस्थ सबल और कांतिमान होता है मन भी प्रफुल्ल धैर्यशाली वीर्यवान और दृढ़ संकल्प संपन्न होता है और प्रबल इच्छा शक्ति तथा आकर्षणी शक्ति विल पावर एंड पर्सनल मैग्नेटिज्म विकसित होती है इसलिए जिस काम में उसे लगाया जाए वह सिद्ध ही होता है प्राणायाम के फलस्वरूप योगी लोग दीर्घजीवी होते हैं और उन्हें नाना प्रकार की अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है पर परमार्थ प्राप्ति में महाविघ्न स्वरूप है दो सौ चौहत्तर संसार में देखा जाता है कि समस्त जीव जंतुओं का श्वास प्रश्वास जितना धीरे धीरे प्रवाहित होता है वे उतने ही दीर्घायु होते हैं और जो जल्दी सांस छोड़ते हैं वे स्वल्पायु सल, होते हैं पहले जमाने में लोग स्वाभाविक भाव से जीवन बिताते थे अतः मनुष्य साधारणतः सौ वर्ष जीवित रहता था वेद मतानुसार सतायी सता पुरुषा दो सौ पचहत्तर वायु वेग पूर्वक छोड़ना मना है सांस इतनी ही जोर से छोड़ना चाहिए कि नाक के पास हथेली में रखा हुआ सतु जिससे न उड़ पाए